श्री श्री चैतन्य चरितावली गंभीर मंदिर में श्री गौरांग प्रेम्भुता श्रवणपथगत कस नामना महिम को वेत्ता कस वृंदवन विपिन महामाधुरी कोवा जानाति राधाम परमरस चमत्कार माधुर्य सीमा एक चंद्र परम करुण या प्रेम नामक अद्भुत पदार्थ किसके कर्णगोचर हो सकता था नाम की महिमा को कौन जान सकता था वृंदावन की माधुरी में किसका प्रवेश हो सकता था उत्तम रस श्रृंगार के चमत्कार पूर्ण माधुर्य की सीमा राधा को कौन जान पाता एक श्री चैतन्य चंद्र महाप्रभु ने अपनी स्वाभाविक परम करुणा के द्वारा इन सभी बातों को पृथ्वी पर प्रकट कर दिया महाप्रभु गौरांग देव २४ वर्ष के अल्पावस्था में कठोर संन्यास धर्म की दीक्षा लेकर पूरी पधारे पहले छः वर्षों में तो वे भारतवर्ष के विविध तीर्थों में भ्रमण करते रहे और सबसे अंत में आपने श्री वृंदावन धाम की यात्रा की महाप्रभु की यही अंतिम यात्रा थी वृंदावन से लौटकर अंत के अठारह वर्षों तक आप अविच्छिन्न भाव से सचल जगन्नाथ के रूप में पुरी अथवा नीलाचल में ही अवस्थित रहे फिर आपने पुरी की पावन पृथ्वी का परित्याग करके कहीं को भी पैर नहीं बढ़ाया गौड़ देश से रथ यात्रा के समय प्रतिवर्ष बहुत से भक्त आया करते थे और वे बरसात के चार महीनों तक प्रभु के पास पद्मों के सन्निकट रहकर अपने अपने स्थानों को चले जाया करते थे छः वर्षों तक तो प्रभु उनके साथ उसी प्रकार क्रीड़ा उत्सव और संकीर्तन करते रहे अंत में आपका प्रेमोन्माद साधारण सीमा का उल्लंघन करके पराकाष्ठा तक पहुँच गया उसमें फिर भला इस प्राकृतिक शरीर का होश कहाँ ये तो प्रकृति के परे की बात है सत्व रज और तम इन तीनों गुणों का वहाँ प्रवेश नहीं यह सब तो त्रिगुणातीत विषय है उसमें मिलना जुलना बातचीत करना खाना पीना तथा कार्यों का संपादन करना हो ही नहीं सकता शरीर स्वयं ही यंत्र के समान इन कार्यों को आवश्यकतानुसार करता रहता है चित्त से इन कामों का कोई संबंध नहीं चित्त तो अविच्छिन्न भाव से उसी प्रियतम की रूप माधुरी का पान करता रहता है महाप्रभु का चित्त भी बारह वर्षों तक शरीर को छोड़कर वृंदावन के किसी काले रंग के ग्वाल बाल के साथ चला गया था उनका वेमन का शरीर पुरी में काशी मिश्र के विशाल घर के एक निर्जन गंभीरा मंदिर में पड़ा रहता था इससे पूर्व कि हम महाप्रभु की उस मातकारी प्रेमावस्था के संबंध में कुछ कहें यह जान लेना आवश्यक है कि यह गंभीरा मंदिर वास्तव में क्या है श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के समीप ही उड़ीसा उड़ीसाधीप महाराज प्रताप रुद्र जी के कुलगुरु पंडित काशी मिश्र जी के विशाल घर में प्रभु निवास करते थे मिश्र जी का वह भवन बहुत ही बड़ा था अनुमान से जाना जाता है कि उसमें तीन परकोटे रहे होंगे और सैकड़ों मनुष्य उसमें सुखपूर्वक रह सकते होंगे तभी तो गौर देश से आए हुए प्रायः सभी भक्त चार महीनों तक वहीं निवास करते थे महाप्रभु उसी भवन में रहते थे अन्यन्न्य दूसरे मकानों में परमानंदपुरी ब्रह्मानंद भारती स्वरूप दामोदर रघुनाथ दास जगन जगदानंद व्रक्रेश्वर पंडित तथा अन्यान विरक्त भक्त रहते थे महाप्रभु सदा से ही एकांत प्रिय थे उन्हें भीड़ भब्बड़ में विशेष रहना रुचकर न था उसी भवन में एकांत में एक गुफा की तरह छोटा सा स्थान था बल कोलाहल शून्य एकदम निभृत और निरव मंदिर था महाप्रभु जब सबसे पृथक होकर एकांत की इच्छा करते तब उस निभृत मंदिर में जाकर विश्राम करते उसका दरवाज़ा इतना छोटा था कि एक आदमी ही उसमें संकोच के साथ घुस सकता था महाप्रभु जब थक जाते थे या भीड़ भाड़ से उब जाते तो उसमें जाकर सो जाते महाप्रभु जैसे भक्त भक्तवसल और कृपालु स्वामी थे उसी प्रकार का सच्चा स्वामी भक्त उन्हें गोविंद नामक सेवक भी प्राप्त हुआ था गोविंद का महाप्रभु के प्रति वात्सल्य भाव था वह निस्वार्थ भाव से बड़ी ही तत्परता के साथ प्रभु के शरीर की खूब देख रेख रखता एक दिन महाप्रभु संकीर्तन से शांत होकर गंभीरा के दरवाजे पर पड़कर सो रहे नियमानुसार गोविंद आया और उसने कहा प्रभु मैं शरीर की मालिश करूंगा, मुझे भीतर आने दीजिए प्रभु तो भाभा बेस में बेहोश पड़े थे उन्हें शरीर मर्दन का क्या ध्यान दो चार बार प्रार्थना करने पर आपने पड़े ही पड़े कह दिया आज नहीं जाओ सो रहो गोविंद ने विनीत भाव से कहा प्रभो मेरा नित्य का नियम है मुझे आज सेवा से वंचित न कीजिए प्रभु ने झुंझा कहा नहीं यह सब कुछ नहीं शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही है मुझसे उठा नहीं जाता जाकर सो रहो गोविंद ने फिर अत्यंत ही विनीत भाव से कहा प्रभो थोड़े हट जाएँ बस मैं एक पैर देकर ही भीतर आ जाऊंगा मुझे नींद ना आएगी प्रभु ने अत्यंत ही स्नेह से कहा भैया गोविंद मुझ में हिलने तक की सामर्थ्य नहीं सेवापरायण स्वामी भक्त सेवक क्या करता सेवा करना उसका प्रधान कर्तव्य है प्रभु को लाँग कर जाना पाप है किंतु उनकी सेवा न करना यह उससे भी अधिक पाप है इसलिए वह सोच कर चाहे मुझे नरक ही क्यों न भोगना पड़े मैं सेवा में प्रमाद नहीं करूंगा यह सोचकर वह प्रभु को लाघ कर ही चला गया और वहां जाकर उसने प्रभु की चरण सेवा की तथा संपूर्ण शरीर को धीरे धीरे दबाया बहुत देर हो जाने पर प्रभु को चैतन्यता प्राप्त हुई तब आपने गोविंद को पास ही बैठा देख कर पूछा अरे गोविंद तू अभी तक बैठा ही है सोने क्यों नहीं गया उसने कहा प्रभु सोने कैसे जाता आप तो दरवाजे को घेर कर सहन कर रहे हैं प्रभु ने पूछा तब तू आया कैसा था गोविंद ने कुछ लज्जी स्वर में कहा प्रभो मैं आपके श्री अंग को लांघ करके ही आया था इसके लिए मुझे जितने दिनों तक भी नरक भोगना पड़े उतने दिनों तक सहर्ष नरक भोग सकता हूँ आपके शरीर की सेवा के निमित्त मैं सब कुछ कर सकता हूँ किंतु अपने सोने के लिए मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता उसकी ऐसी निष्ठा देखकर प्रभु ने इसे छाती से लगाया और उसे श्रीकृष्ण प्रेम प्राप्ति का आशीर्वाद दिया इस घटना से भी जाना जाता है कि गंभीर गंभीरा मंदिर बहुत ही छोटा होगा पहले तो महाप्रभु यदा कदा ही उसमें शयन करते रहे जो जो उनकी एकांत निष्ठा बढ़ती गई और प्रेमोन्माद बहुत बढ़ गया त्यों ही त्यों वे गंभीरा मंदिर में अपना अधिक समय बिताने लगे अंत के 12 वर्ष तो आपके गंभीरा मंदिर में ही बीते उस स्थान का नाम पहले से ही गंभीरा था या प्रभु के गंभीर भाव से रहने के कारण उसको लोग गंभीरा कहने लगे इसका ठीक ठीक पता नहीं अनुमान ऐसा ही लगाया जाता है कि प्रभु के अंतपुर के समान उसमें अपने अंतरंग भक्तों के साथ राग में एकांतिक जीवन बिताने के ही कारण उस स्थान को भक्त गंभीरा के नाम से पुकारने लगे होंगे प्रभु ने गंभीरा मंदिर में रहकर जो बारह वर्ष बिताए और उस अवस्था में जो उन्होंने लीलाएं की उन्हें भक्त गंभीर लीला के नाम से जानते और कहते हैं गौड़ी वैष्णव ग्रंथों में सर्वत्र गंभीरा लीला शब्द का व्यवहार मिलता है इन बारह वर्षों में प्रभु के शरीर में जो जो प्रेम के भाव उत्पन्न हुए उनकी जैसी जैसी अलौकिक दशाएं हुई वह किसी भी महापुरुष के शरीर में प्रत्यक्ष रीति से प्रकट नहीं हुई उन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा करके दिखा दी मधुर रस का स्वादन किया किस प्रकार किया जाता है इसका उन्होंने साकार स्वरूप दिखला दिया उन दिनों स्वरूप दामोदर और राय रामानंद यही प्रभु के उस भाव के प्रधान ज्ञाता थे महाप्रभु निरंतर वियोगिनी श्री राधा जी की भाव में भावान्वित रहते स्वरूप गोस्वामी और राय रामानंद जी को वे अपनी ललिता और विशाखा सखी समझते बस इन्हीं के कारण उन्हें थोड़ी बहुत शांति मिलती वास्तव में मधुर भाव के मर्मज्ञ ये दोनों महान भाव, ललिता और विशाखा की भांति प्रभु की विरह वेदना को कम करने में सब भांति से उनकी सहायता करते और सदा प्रभु की सेवा शुश्रूषा तत्पर रहते स्वरूप गोस्वामी का गला बड़ा ही कोमल था वे अपनी सुरीली तान से मधुर भाव के पद गा गा कर प्रभु को सुनाया करते थे महाप्रभु को श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध का गोपी गीत श्री जयदेव का गीत गोविंद और चंडीदास तथा विद्यापति ठाकुर के पद बहुत ही प्रिय थे स्वरूप गोस्वामी अपने सुंदर सुरीले स्वर से इन्हीं सबको सुनाया करते थे राय रामानंद जी कृष्ण कथा कहा करते थे इसी प्रकार रसास्वादन करते करते रात्रि बीत जाती और सूर्य उदय होने पर पता चलता ये अप्रातःकाल हो गया है उस समय प्रभु की जो भी दशा होती उसे स्वरूप दामोदर जी अपने कर्चा में लिखते जाते थे सचमुच उन्हीं महानुभावों की महानुभाव की कृपा से तो आज संसार श्री चैतन्य देव के प्रेम की अलौकिक दशाओं को समझ सका है नहीं तो वे भाव प्रत्यक्ष रूप से संसार में अप्रकट ही बने रहते वे भाव मानवी भाषा में व्यक्त किए नहीं जाते इन भावों को व्यक्त करने की तो भाषा ही दूसरी है और उसका नाम मूक भाषा है कोई परम रसमर्मज्ञ लोकातीत भाव वाला पुरुष यत्किंचित उसका वर्णन कर सकता है इसलिए स्वरूप दामोदर जी ने संसार के ऊपर उपकार करके उसका थोड़ा बहुत वर्णन किया वास्तव में चैतन्य के भावों को वे ही ठीक ठीक वर्णन कर भी सकते थे उस समय प्रभु सदा शरीर ज्ञान शून्य से बने रहते उनके अंतरंग भक्त ही उनके शरीर की देखरेख और सेवा शुश्रूषा करते थे उनमें गोविंद जगदानंद रघुनाथ दास स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जी ये ही मुख्य थे स्वरूप गोस्वामी जो कुछ लिखते थे उसे रघुनाथ दास जी कंठस्थ करते जाते थे इस प्रकार स्वरूप दामोदर जी का कड़चा रघुनाथ दास जी के गले का सर्वोत्तम हार बन गया महाप्रभु और स्वरूप दामोदर जी के तिरुभाव के अनंतर रघुनाथ दास जी पुरी छोड़कर श्री वृंदावन को चले गए और वहीं एकांत में वास करने लगे श्री चैतन्य चरितमृत के लेखक गोस्वामी कृष्णदास कविराज उनके परम प्रिय शिष्य थे इसलिए स्वरूप गोस्वामी का कर्चा उनसे कविराज की जी को प्राप्त हुआ कविराज महाशय ने उसी कर्चे के आधार पर अपने परम प्रसिद्ध श्री चैतन्य चरितमृत नामक ग्रंथ के अंतिम सात अध्याय लिखे हैं इसलिए अब स्वरूप दामोदर जी का कर्चा नामक कोई अलग ग्रंथ तो मिलता नहीं इन सात अध्यायों को ही उसका सार समझना चाहिए उन महापुरुष ने उस अलौकिक दिव्य ग्रंथ का जनता में क्यों नहीं प्रचार और प्रसार होने दिया इसे तो वे ही जाने हम पामर प्राणी भला इस संबंध में क्या समझ सकते हैं संसार को उन्होंने इस इतने अधिक दिव्य रस का अनधिकारी समझा होगा प्रायः देखने में भी आता है कि महापुरुष अपना संपूर्ण प्रेम किसी पर प्रकट नहीं करते यदि दुर्बल जीव पर वे अपना अमोघ प्रेम एक साथ ही प्रकट कर दें तो उसका हृदय फट जाए साधारण लोग महापुरुषों के प्रेम को सहन नहीं कर सकते इसीलिए महापुरुष धीरे धीरे पात्र जितने जितने प्रेम का अधिकारी बनता जाता है उतना ही उतना प्रेम उसके प्रति प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वे प्रेम की अमोघ शक्ति से पूर्ण रित्यापरिचित होते हैं गोस्वामी कृष्णदास कविराज कविहृदय के प्रेम मर्मज्ञ और उच्च कोटि के रस रसमर्मज्ञ थे उन्होंने अपने बंगला भाषा के प्यार नामक छंदों में जिस खूबी के साथ महाप्रभु के इन अंतिम भावों का वर्णन किया है उसे पढ़कर ऐसा कौन सा हृदय रसिक पुरुष होगा जो बिना रोए एक भी प्यार को पढ़ सके उस अमर कविता की लेखनी से प्रेम का जैसा सजीव सुंदर और बोलता चलता वर्णन हुआ है वैसा वर्णन अन्य साधारण कवियों की देखनी से होना एकदम असंभव है प्रेम का प्रसंग एक तो वैसा ही जटिल है और फिर वैसे मानवीय भाषा की कविता में वर्णन करना तो सचमुच ही महान प्रतिभा और घोर साहस का काम है कविराज महाशय स्वयं कहते हैं प्रेमार विकार वर्णितें चाहे पेयजन चांद धरते चाहे पेन हैया वामन वायु जय छे सिंधु जलेर हरे एक कण कृष्ण प्रेम कण तय छे जोवेर स्पर्शन छड़े छड़े उठे प्रेमार तरंग अनंत जीव छार कहा तार पाइवेक अंत श्री कृष्ण चैतन्य जाहा करेन आस्वादन एक जाने ताहा स्वरूपादि गण अर्थात जो पुरुष प्रेम के विकार को वर्णन करने का प्रयत्न करता है उसका प्रयत्न उसी बौने वामन के समान है जो सबसे छोटा होने पर भी आकाश में स्थित चंद्रमा को पकड़ना चाहता है जिस प्रकार अनंत अथाह महासागर में से वायु एक कण को उड़ा लाती है उसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेमायणों का एक कण जीवों को स्पर्श कर सकता है क्षण क्षण में प्रेम की अनंत तरंगे उठती है, भला जीव उनका पार कैसे पार सकता है। जिस प्रेम रस का आस्वादन करते हैं, उसे तो उनके परम प्रियगण श्री स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय आदि की जान आदि ही जान सकते हैं ऐसा कहकर उन्होंने अपने को भी प्रेम तत्व के वर्णन करने का अनधिकारी साबित कर दिया है और आप उसी का समर्थन करते हुए स्पष्ट स्वीकार भी करते हैं शील शील तमुखा थ्रुवा दिव्योन्माद विचेम अर्थात श्री गौरांग महाप्रभु की अत्यद्भुत अलौकिक दिव्योन्माद कारक चेष्टाओं को जिन्होंने श्री रघुनाथ दास जी ने अपनी आँखों से उन चेष्टाओं को प्रत्यक्ष देखा है उन्हीं के मुख से सुनकर मैं लिखता हूँ इस बात से तो अब संदेह के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता यदि कोई साधारण मनुष्य उनसे इस बात को कहता तो वे उसका विश्वास भी न करते किंतु जब साक्षात रघुनाथ जी उनसे कह रहे हैं जो कि निरंतर बारह वर्षों तक प्रभु के समीप ही रहे थे तब तो उन्हें भी विश्वास करना ही पड़ा इस बात को वे स्वयं कहते हैं शास्त्रोकातीत यई जय जय भाव है इतर लोके ताते ना है निश्चय रघुनाथ दासेर सदा प्रभु के संगे स्थिति तार मुखे सुनी लिखी करिया प्रती अर्थात महाप्रभु के इन दिव्योन्मादकारी भावों को यदि कोई इतर पुरुष कहता तो संभवतया निश्चय भी न होता किंतु सदा प्रभु के संग रहने वाले रघुनाथ जी ने अपने मुख से इन भावों को मुझे बताया तब मैंने इन्हें अपने ग्रंथों में लिख लिया इसमें अब शंका के लिए स्थान ही नहीं इस प्रकार स्थान स्थान पर उन्होंने इन भावों को अवर्णनीय बताया है और सात अध्यायों में बड़ी सुंदरता से वर्णन करके अंत में कह दिया है प्रभुर गंभीरा लीला ना पारी बूझते बुद्धि प्रवेश ना ताते ना पारी वर्णितें अर्थात महाप्रभु की गंभीरा लीला कुछ जानी नहीं जा सकती बुद्धि का तो वहां प्रवेश ही नहीं फिर वर्णन कैसे हो सकता है जिस प्रेमोन्मादकारी लीला को वर्णन करने में प्रेम के एकमात्र उपासक गौर कृपा के पूर्ण पात्र तथा आयुभर वृंदावन में ही वास करके प्रेम की साधना करने वाले कविराज गोस्वामी अपने वृद्धावस्था से कांपती हुई लेखनी को ही असमर्थ बताते हैं तो हम कल परसों के छोकरे जिनका कि प्रेम मार्ग में प्रवेश तो क्या झुकाव भी नहीं हुआ है ऐसे साधारण कोटि के जीव उसका वर्णन क्या कर सकते हैं हमारे लिए तो सबसे सरल उपाय यही है कि इस प्रसंग को छोड़ ही दें किंतु इस प्रसंग को छोड़ना उसी प्रकार होगा जिस प्रकार दूध को दूह कर ओटाकर जमा कर और उसका दही बनाकर दिन भर मथते रहें और जब मक्खन निकालने का समय आया तभी उसे छोड़ बैठे महाप्रभु के जीवन का यही तो सार है यहीं पर तो प्रेम की पराकाष्ठा होती है यही तो उनका जीवों के लिए अंतिम उपदेश है इसी को तो ध्रुव लक्ष्य बनाकर साधक आगे बढ़ सकते हैं इसलिए इसे छोड़ देना मानो इतने सब किए कराए को बिना सार समझे छोड़ देना है इसलिए हम इसका अपनी छुद्र बुद्धि के अनुसार उन्हीं कविराज गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए वर्णन करते हैं अन्य स्थानों में तो हमने अपने स्वाभाविक स्वतंत्रता से काम लिया है किंतु इस विषय में हम जहाँ तक हो सकेगा इन्हीं पूर्व पुरुषों की प्रणाली का ही अनुकरण करेंगे अक्षनों का अनुवाद कर देना तो हमारी प्रकृति के प्रतिकूल है इसके लिए तो हम मजबूर हैं किंतु कैसे भी क्यों न करें इन्हीं महान भावों के आश्रय से इस दुर्गम पथ को पार कर सकेंगे इसलिए श्री श्री चैतन्य देव के दिव्योन्माद के वर्णन करने के पूर्व अति संक्षेप में हम पाठकों को यह बता देना आवश्यक समझते हैं कि ये प्रेम के भाव महाभाव तथा विरह की दशा कितनी होती है और इसका वास्तविक स्वरूप क्या है इस विषय पर मधुर रति के उपासक वैष्णव ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं और विस्तार के साथ इन सभी विषयों का विशद रूप से वर्णन किया गया है उन सबको यहाँ बताने के लिए न तो इतना स्थान ही है और न हमें इतनी योग्यता ही है हम तो विषय को समझने के लिए बहुत ही संक्षेप में इन बातों का दिग्दर्शन करा देना चाहते हैं जिससे पाठकों को महाप्रभु के प्रेमोन्मादकारी दशा को समझने में सुगमता हो वैसे इन दशाओं को समझकर कोई प्रेमी थोड़े ही बन जा सकता है जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है उसकी दशा अपने आप ही ऐसी हो जाती है पिंगल पढ़कर कोई कवि नहीं बन सकता स्वाभाविक कवि की कविता अपने आप ही पिंगल के अनुसार बन जाती है इसलिए इस बातों का वर्णन प्रेम प्राप्त करने के निमित्त नहीं किंतु प्रेम की दशा समझने के लिए करते हैं